भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वार्थ श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया वे आराम से पलंग पर बैठ गए उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई परीक्षित लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी आपका बड़ा आपका हृदय बड़ा शुद्ध है आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ स्वागत है मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मी सुहद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें चाचा जी हमारे लिए हाँ बड़े खेत की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े और तो क्या कहूँ मेरे ही कारण उन्हें हथ बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई सौम्य स्वभाव चाचा जी अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदवंशियों से घोर वह रखा है वह वसदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूध बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तान्त उनको बता दिया था सो सब कह सुनाया अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है हम लोग भी उसे देखेंगे नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे व्रज में करवा दी परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी व्रज में आए हैं तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई वे व्याकुल हो गई भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी मुख कमल कुंभला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिस खिसकी हुई ओढ़नी गिरते हुए कंगन और ढीले हुए हुए चूड़ों तक का पता न रहा भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गई मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हूँ और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा बहुत गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुरवाणी नाचने लगी वे उनमें तल्लीन हो गई मोहित हो गई गोपियाँ मन ही मन भगवान की लटकीली चाल लटकीली चाल भावभंगी प्रेम भरी मुस्कान चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगीं और उनके विरह के भय से कातर हो गई उनका हृदय उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी गोपियों ने कहा धन्य हो विधाता तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो उन्हें आपस में एक कर देते हो मिला देते हो परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती नेतृत्व भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है यह कितने दुख की बात है विधाता तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया कितना सुंदर है वह काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं मरकत मड़ी से चिकने स्निग्ध कपोल और तोते की चोच सी सुंदर नाचका तथा अजहरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तक्षण भगा देती है विधाता तुमने तो एक बार तुमने तो तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसी ही उसे ही हमारी आँखों से ओझल कर रहे हो सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है वास्तव में तुम्हें अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपने ही दी हुई आँखें तो हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो उनके द्वारा हम शाम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी विधाता तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए अहो नंदनंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से स्नेह लगाने की चाट पड़ गई है देखो तो सही इनका सौहार्द इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया हम तो अपने घर द्वार स्वजन संबंधी पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएगी जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपने चितवन और मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तब वे उनका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरजनों की आज्ञा में रहते हैं तथापि मथुरा की युवतियाँ अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगे और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वही रम जाएंगे फिर हम ग्वालिनों के पास लौटकर क्यों आने लगे? धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासारह भोज अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हैं वे रमारमन गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे